प्यास के लोग जो परमात्मा को खोजते हैं उस दुनिया को बना सकते हैं ठीक है जैसा अब तक है उस सारे षड़ को तोड़ देने की जरूरत है तब हो प्यास तो है लेकिन आदमी कृत्रिम उपाय कर ले सकता है अब चीन में हजारों साल तक स्त्रियों के पैर में लोहे का जूता पहनाया जाता कि पैर छोटा रहे छोटा पैर सौंदर्य का चिन्ह जितना छोटा पैर हो उतने बड़े घर की लड़की की तो स्त्रियां चली नहीं सकती थी पैर इतने छोटे रह जाते शरीर तो बड़े हो जाते पैर छोटे रह चल ही ना पाते तो जो स्त्री बिल्कुल ना चल पाती वो उतने शादी खानदान की स्त्री क्योंकि तो गरीब की स्त्री तो अफर्ड नहीं कर सकती तो उसको तो पैर बड़ा रखना पड़ता था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 पहनती जो नहीं पहनती उसको लोग कहते है कि तू पागल उसे अच्छा सुंदर पति ना मिलता संपन्न परिवार न मिलता वो दीन और दरिद समझे जाती और जहां भी उसका पैर दिख जाता वहीं गंवार समझी जाती अशिक्षित असंस्कृत क्योंकि तेरा पैर इतना बड़ा पैर सिर्फ बड़े गवार के ही जीन तो सुसंस्कृत का पैर होता तो हजारों साल तक इस ख्याल की स्त्रियों को पंगू करना नहीं आया कि हम ये क्या पागल कर रहे हैं हो जब टूटा तब पता चला कि तो ऐसे ही सारी मनुष्यता का मस्तिष्क बनाया गया ईश्वर की दृष्टि से ईश्वर की तरफ जाने की जो प्यास है उसे सब तरफ से काट दिया जाता है उसको पनपने के मौके नहीं दिए जाते और अगर कभी उठती भी हो तो झूठे सब्स खड़े कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता है परमात्मा चाहिए चले जाओ मंदिर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 और जब किसी प्यास को तृप्त होने का मौका ना मिले तो वो मर जाए वो तो धीरे धीरे मर जाए अगर आप तीन दिन भूखे रहें तो बहुत जोर से भूख लगेगी पहले दिन उस दिन और जोर से लगेगी तीसरे दिन और जोर से लगेगी चौथे दिन कम हो जाएगी पांचवें दिन और कम हो जाएगी छठवें दिन और कम हो जाएगी पंद्रह दिन के बाद भूख लगना बंद हो जाएगी महीने भर भूखे रहते हैं फिर पते नहीं कमजोर होते चले जाएंगे छीन होते चले जाएंगे रोज वजन कम होता चले जाएंगे। अपना मांस पचा जाएंगे लेकिन भूख लगने बंद हो जाएगी क्योंकि अगर मैंने बता भूख को मौका ना दिया बढ़ने का तो मर जाएगी। मैंने सुना का एक छोटी सी कहानी लिखी उसने कहानी लिखी कि बड़ा सर्कस है और उस बड़े सर्कस में बहुत तरह के लोग बहुत तरह के खेल तमाश उस सर्कस वाले ने एक फास्ट करने वाले को उपवास करने वाले को भी इतना कर लिया है वो उपवास करने का प्रदर्शन करता है उसका भी एक झोपड़ा है सर्कस में और बहुत चीजों को लोग देखने आते हैं जंगली जानवरों को देखते हैं अजीब अजीब जानवर इस अजीब आदमी को भी देखते हैं ये महीनों बिना खाने के रह जाते तीन तीन महीने तक बिना खाने पे रहते उसने देखा है उसको भी लोग देखने आते हैं, लेकिन कितनी बार देखने आए एक गाँव में सर्कस छह सात महीने रुका महीने पंद्रह दिन लोग उसको देखने आए फिर ठीक है भूखा रहता है तो रहता है कब तक लोग देखने आएंगे सर्कस है साधु सन्यासी इसलिए इनको गाँव बदलते रहना चाहिए एक ही गाँव में साधर दिन रहे तो बहुत मुश्किल होता है वो तो कितने दिन तक लोग आएंगे दो तीन दिन में गांव बदल लेने से ठीक हो गए दूसरे गांव में फिर लोग आए गांव में फिर लोग गा। आव में सर्कस ज्यादा दिन रुक गया लोग उसको देखने आना बंद कर दिया उसकी झोपड़ी की फिक्र भूल गए वो इतना कमजोर हो गया था कि मैनेजर को जाके खबर भी नहीं कर पाया उठ भी नहीं सकता पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा सर्कस था लोग भूल ही गए चार महीने पांच महीने हो गए अचानक एक दिन पता चला कि उस आदमी का क्या हुआ जो उपवास किया था तो मैंने सर पा था वो आदमी मर तो नही जाके देखा तो वो जिस घास की गटती में पड़ा रहता था वहां घास ही घास था तो आदमी तो था नहीं आवाज दी उसकी तो आवाज ही निकलती थी घास को अलग किया तो बिल्कुल हड्डी हड्डी रह गया आंखें उसकी जरूरत थी पूछा कि भाई भूल ही क्षमा दो लेकिन तुम कैसे पागल हो अगर लोग नहीं आते थे तो तुम्हें खाना लेना शुरू कर देना चाहिए उसने खा के लेके खाना लेने की आदत ही भूख ही नहीं अब मैं कोई खेल नहीं कर रहा हूं अब तुम तो खेल करने में फंस गए कोई खेल नहीं कर रहा लेकिन अब भूख ही नहीं अब मैं जानता ही नहीं कि भूख क्या वो कैसी चीज है वो मेरे भीतर होती क्या हो गया है लंबी भूख व्यवस्था से की जाए तो भूख परमात्मा की भूख को हम चढ़ने में देते क्योंकि तो परमात्मा से ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर कुछ और नहीं हो सकता इसलिए हमने इंतजाम किया हो हम बड़े व्यवस्था से प्लांट उसे रोके हुए की वो कहीं से भी करना आ जाए अन्य आदमी प्यास थी और अगर उसे जगाने की सुविधा दी जाए तो धन की प्यास यश की प्यास क्रोहित हो जाए वही प्यास और ये कारण है कि या तो परमात्मा की प्यास रहे और या फिर दूसरी प्यास है रहे सब शांति जैसा इन प्यासों को धन की यश की काम की इन प्यासों को बचाने के लिए परमात्मा की प्यास अगर उसकी प्यास जगेगी तो सभी को त्रोहित करने की तो समाहित करने की वो अकेले ही रह जाएगी परमात्मा बहुत ही साधु वो जब आता है तो बहुत अकेला ही रह जाता है फिर वो किसी को टीर्ण नहीं देता जब वो आपको अपना मंदिर बनाएगा तो वहाँ छोटे मोटे देवी देवता अवन दिखेंगे कि कई रखे हुए है हनुमान जी भी वहीं विराजमान है और देवी देवता भी विराजमान ऐसा परमात्मा ने कितने देगा जब वो आएगा सब देवी देवताओं को बाहर वो अकेला ही विराजमान है बहुत ही विशाल व्यक्ति जो कभी करता है वो परमात्मा ही द्वारा नहीं होता है जब तक करता है तब तक तक नहीं होता जब तक व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूँ जिस दिन व्यक्ति को लगता है मैं हूँ ही नहीं हो रहा है उस दिन परमात्मा जब तक डूइंग का ख्याल है कि कर रहा हूं तब तक, तक नहीं जिस दिन हनिंग हो रहा है, हो रहा है हवाओं से पूछें कि बह रही हो हवाएं कहेंगी नहीं बाई जा रही वृक्षों से पूछो बड़े हो रहे हो वो कहेंगी नहीं बड़े किए जा रहे सागर की लहरों से पूछो तुम्ही तट तक से टकरा रही हो कहेंगी नहीं बस टकरा और तो करना तो आदमी कहता है मैं कर रहा हूं तो बस वहीं से द्वार अलग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 कितने सपना देख है नारगोल में लेकिन सपने में कलकत्ता पहुंच रही और अब आप कलकत्ते में पूछना है कि मुझे नारगोल वापस जाना है अब मैं कौन सी ट्रेन पकड़ू अब हवाई जहाज से जाऊं कि रेलगाड़ी से जाऊं कि पैदल चला जाऊं मैं कैसे पहुंच पाऊंगा रास्ता कहा है मार्ग कहा है कौन मुझे पहुंचाएगा गाइड कौन नक्शे देख रहे हैं पता लगा रहे हैं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 मैं कभी था ही नहीं एक स्वप्न देखा था और स्वप्न हम जीवन जीवन तक देख सकते अनंत जन्मों तक देख सकते स्वप्न के देखने का कोई अंत नहीं स्वप्न देख सकते और सपनों का बड़े से बड़ा मजा वो तो ये है कि जब आप स्वप्न देखते हैं तब तो वो बिल्कुल मृत्यु से आपने बहुत बार सपने देखे रोज रात देखते हैं और रोज सुबह जानते हैं कि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 वो भी कह रहा है की मैं करने वाला नहीं वो एक क्षण में खो जाए, एक जोर से धक्का दे दे और वो क्रोश से भर जाएगा और कह जानते नहीं मैं कौन भूल जाएगा वो कह रहा था कि मैं करने वाला नहीं मैं नहीं हूँ मैं कोई नहीं हूँ परमात्मा नहीं एक जोर से धक्का दे सब भूल जायेगा एक क्षण में सब खो जाएगा वो कहेगा मुझे धक्का दिया जानते नहीं मैं कौन हूँ वो परमात्मा वगैरह एकदम विदा हो जाएगा मैं वापिस खा मैंने सुना है एक सन्यासी हिमालय रहा तीस वर्षो शांति में था एकांत में था भूल गया अहंकार न अहंकार के लिए दूसरे का होना जरूरी क्योंकि वो दी अदश अगर ना हो तो अहंकार खड़ा करना कर। तो दूसरे का होना जरूरी दूसरे की आंख में जब अकर्ष झांक हो तब वो खड़ा होता अब दूसरा ही ना हो तो किसकी अकर्ष झाक हो कहा कहो कि मैं हूं क्योंकि तू चाहिए मैं तो खड़ा करने के लिए एक और झूठ चाहिए वो तू उसके बिना वो खड़ा नहीं हो। झूठ के लिए एक सिस्टम चाहिए बल्कि बहुत से झूठों की तब एक झूठ खड़ा हो, है सत्य अकेला खड़ा हो जाता है झूठ कभी अकेला नहीं हो झूठ के लिए और झूठों की बल्लियां लगानी मैं का झूठ खड़ा करना हो तो तू वह मे इन सबके झूठ खड़े करना तब मैं बीच में खड़ा होगा वो आदमी अकेला तू निकल में बाहर पर था कोई तू ना था कोई वह न था कोई वे न थे कोई हम न था भूल गया मैं तीस साल लंबा हो शांत हो नीचे से लोग आने लगे फिर लोगों ने प्रार्थना की कि मेला बढ़ रहा है पहाड़ ऊंचा बहुत लोग यहाँ तक न आ सके और प्रार्थना हम करते हैं कि आप नीचे चलकर के दर्शन दे सोचा कि अब तो मेरा मैं रहा नहीं अब चलने में हर्ज क्या ऐसा बहुत था था। अब तो मेरा मैं नर्ज क्या आ गया नीचे बहुत भीड़ थी लाखों लोगों का मेला अपरिचित लोग थे उसे कोई जानता ना तीस साल पहले वो आदमी गया उसको लोग भूल भी चुके थे जब वो भीड़ में चला किसी का जूता उसके पैर में पड़ गया जूता पैर पर पड़ा उसने उसकी गर्म तो रखी और बाकी जानता नहीं मैं कौन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 उसने लोगों से क्षमा मांगी और उसने कहा कि अब मुझे जाने दो लोगों ने कहा, कहा जा रहे हैं उसने कहा बाहर न जाऊंगा अब मैदान की तरफ जा रहा हूँ उनका लेकिन ये क्या हो गया उसने कहा कि जो 30 साल बाहर के एकांत में मुझे पता न चला वो एक आदमी के संपर्क में पता चला अब मैं मैदान की तरफ जा रहा हूँ वहीं रहूंगा वही पहचानूंगा कि मैं है सपना हो गया तीस साल समझता था सब खो गया तो सब बढ़ गुछ कुछ कोई तो हो भ्रांतियाँ लेकिन भ्रांतियों से नाम लिए बैठे क्योंकि कल से तो फर्क हो जाएगा कल से सुबह सिर्फ ध्यान करेंगे और रात सिर्फ चर्चा करेंगे लेकिन आज तो आज के हिसाब से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 बात है पत्थर, पत्थर करो चलो कोई बात संभाल हो किसी ने प्रेम से फेका हो हाँ जो लोग इधर पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं वो बात न करें या तो बैठ कर चुपचाप बैठ जाएं या फिर चले जाएं कोई भी दर्शक की हैसियत से ना बैठे और दर्शक की हैसे से भी बैठे तो कम से कम चुप बैठे किसी को किसी के द्वारा बाधा ना हो और कोई मित्र मालूम होता है पत्थर फेंकते हैं दो तीन पत्थर फेंके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 स ले रहे छोड़ रहे और भीतर साक्षी बन जाए भीतर देखते रहें, श्वास भीतर आई बाहर दस मिनट श्वास लेने की प्रक्रिया में गहरे उठ शुरू करें गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास ले गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास ले पूरी शक्ति लगाए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 सारा शरीर कब जाए रोआ रोआ कब जाए सारे शरीर में विद्युत जग जाएगी भीतर कोई सख्ती होने लगेगी रोवा रो में फैलने लगेगी छोड़ें पूरी आप बनाए गहरी सांस ले रहे छोड़ रहे गहरी सांस ले रहे छोड़ रहे गहरीश्वास ले रहे छोड़ रहे छोड़े,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 स्पॉन्स ले छोड़ और भी दर्शा पूरी लगाए स्मरण पूर्वक गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ स्मरण पूर्वक गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ भीतर जाग के देखते रहे श्वास भीतर आई सांस बाहर सांस भीतर आई श्वास अपने को जरा भी बचाए ना अपने को ना पूरा लगा है छोड़ने के अतिरिक्त और कुछ बिना बच्चे अलग कर दीजिए अलग अलग बैठा दीजिए या उनके पास ही बैठ जाइए गहरी श्वास और गहरी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 श्वास ही है सर श्वास गहरी श्वास गहरी स्वाम गहरीश्वास गहरी श्वास गहरी स्वाम गहरी स्वांग गहरी स्वाम और भीतर देखते रहे श्वास आई श्वास गई साक्षी बने रहे श्वास आती दिखाई पड़ेगी श्वास जाती दिखाई पड़ेगी भीतर देखते रहें देखते रहें तीव्र और तीव्र और तीव्र दूसरे सूत्र पर जाने के लिए और तीव्र जब आप पूरी तीव्रता में होंगे तभी मैं दूसरे सूत्र पर ले जाऊँ पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं सब तरह से अपनी सारी शक्ति लगाएं गहरी स्वास गहरी स्वास गहरी स्वास गहरी स्वाम स्वां बस श्वास ही रह गई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 सपने दें शरीर डोलता है डोलने दें घूमता है घूमने दें गहरी श्वास ले गहरी से गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास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 सहयोग करें गहरी गहरी गहरी गहरीशान गहरी गहरीशान गहरी गहरी गहरीशान गहरी गहरी गहरी गहरी गहरी